छिन्ना नाम अब ऐसे लगाइए यहाँ पर अर्थ संकेत ना अवचिन्ना नाम अर्थ के संकेत से युक्त अर्थसंकेत से युक्त मतलब अर्थ गोधक शक्ति से युक्त क्या होगा अर्थ के संकेत से युक्त या तो अर्थ गोधक शक्ति से युक्त और उपसंग्रह ध्वनि क्रमान ध्वनिगत क्रम ध्वनिगत क्रमो ध्वनिगत क्रम ऐसी समाप्त हुए ध्वनिगत क्रम वाले ध्यान देंगे जब गौ ऐसा उच्चारण किया जाता है तो युगपद ऐसे सभी वर्णों का उच्चारण नहीं होता है बल्कि क्रम से होता है पहले गकार इसके पश्चात औकार ऐसा है औकारो के विसर्ण का क्रम से उच्चारण होता है ना तो अर्थ का बोधक वर्ण नहीं है ये माना गया अर्थ का बोधक कौन है स्फोट है अर्थ का बोधक कौन है स्फोट है तो इस स्फोट की प्रतीति कब होगी जब गकार औ विसर्ग ये पूरा सुन लेने के बाद में तो गकार औवकारत्मक वर्ण है जो ध्वनिया है ये ध्वनि में क्या है क्रम है ध्वनि में क्या है ये और जब ये क्या है वर्ण समूह सुनने के बाद में क्या है स्कोट की प्रतीति होगी इस स्फोट का अनुभव होगा तो क्रम वो इस स्फोट में है की वर्णों में है पहले वर्णों में क्रम है इस स्फोट में कोई वो क्रम नहीं है यहाँ पर तो क्रम तो ध्वनि में है इस स्फोट में कोई क्रम नहीं है तो वही है उपसंग्रह ध्वनि क्रमान गत क्रम से रहित या समाप्त हुए गत क्रम वाले समाप्त हुए गत या ध्वनिगत क्रम ऐसी रहित ध्वनिगत क्रम से रहित तथा से पे, संकेत पे, इन वर्णों का इन वर्णों की इन वर्णों की एक इन वर्णों की बुद्धि में जो इन वर्णों की बुद्धि में जो एक अभिव्यक्ति होती है या इन वर्णों का बुद्धि में जो अभिव्यक्त होना है क्या कहूँ मैं ध्वनि ये अभिव्यक्ति ध्यान देंगे कि जब गतार, उकार, इन सबको सुन लेंगे तब फिर स्फोट बुद्धि में अभिव्यक्त होगा स्पोट <स्थी> कहाँ व्यक्त होगा बुद्धि में अभिव्यक्त होगा अब वो स्फोट एक होगा तो निर्भाषा कर थे अभिव्यक्त होने वाला निर्भाषा का क्या है? कहा अभ्यक्त होने वाला बुद्धि में अभ्यक्त होने वाला बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला तो बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला जो स्फोट है वो कैसा है एक है अब वो जो स्फोट है वो किसका है वर्णों का किसका है वो वर्णों का है ऐसा समझेंगे तो समाप्त हुए ध्वनिगत क्रम वाले समाप्त हुए ध्वनिगत क्रम वाले तथा अर्थसंकेत से युक्त इन वर्णों का बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला जो एक स्फोट है बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला जो एक स्फोट है वो इन वर्णों का कहा गया है क्योंकि इन वर्णों से संबंध रखता है या वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होता है वर्णों के द्वारा अब अभव्यक्त होता है कहां होता है बुद्धि में अब समाप्त हुए तथा अभ्यक्त होने वाला है, इन वर्णों का बुद्धि में अभ्यक्त होने वाला जो एक स्पोट है या इन वर्णों का बुद्धि में अव्यक्त इन वर्णों का बुद्धि में जो एक जो जो वस्तु अभिव्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं? है अभिगन्द है ना है इन वर्णों का बुद्धि में जो एक अभिजन्य है बुद्धि में जो एक क्या है अभिजन्य है बुद्धि में अभिव्यंग है या बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त अभिव्य शब्द ठीक है जिसकी अभिव्यक्ति होगी उसे अभिव्यक्त कहते हैं बुद्धि में जो अभिव्यंग है तत् वाच त्या है कदम है ना वाचक वाचकम तथ संकेत कितने कि वाच्य का वाचक वह पद कहा जाता है वाक्य का जाता है कौन जो बुद्धि में अव्यक्त होता है के के तो वाच का वाचक वह पद कौन जो भी बुद्धि में अव्यक्त होता है जो कि स्कोट है तो वाच का वाचक पद कहा जाता है संकेत कितने करके कहा जाता है अब दुब इस पंक्ति को फिर एक बार ध्यान दे यहाँ पर तब एक शाम एम ऐसी वही लेना है आपको क्या वर्णानाम वर्ण प्रश्न चिल्ला है तो बताइए उपसंग्रह ध्वनि क्रमानाम की ध्वनिगत क्रम या तो समाप्त हुए ध्वनिगत क्रम वाले जब तक ध्वनिया सुनी जाएंगी तब तक उनमें क्रम रहेगा और जब ध्वनि का श्रमण बंद हो जाएगा तब क्रम रहेगा और समाप्त हुए ध्वनिगत क्रम वाले कौन वर्णा नाम एम और अर्थ संकेत छिन्ना तो अर्थ के संकेत ऐसी युक्त कौन हाँ तो समाप्त हुए ध्वनिगत क्रम वाले तथा अर्थ संकेत से युक्त इन वर्णों का बुद्धि में जो अभिन्न है इन वर्णों का बुद्धि में जो अभिव्य है या इन वर्णों का बुद्धि में जो अभिव्यक्त होना है जो अभिन्न है ना तो वाच्यस वाचकम की वाच्य का वाचक वह पद संकेत से उच्च थे वाच्य का वाचक वह पद कहा जाता है तो जो बुद्धि में अभ्यक्त होना है बुद्धि में जो अभिगंग है वो क्या है आपका स्फोट है तो वाच्य का वाच्य पर है स्फोट है अब ये क्योंकि वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होता है इसलिए वर्णों का कहा गया कि वर्णों का स्फोट हो गया है ना वर्णों का क्यों वर्णों के द्वारा हुआ है आगे देखेंगे तर एकम तर एकम पदम हुआ एक पद जो बुद्धिस्ट है ना जो बुद्धि में अव्यक्त हुआ है वो पद कितना है एक है हुआ एक पद हुआ एक पद एक बुद्धि का विषय वह एक पद होता है और कैसा होता, होता है एक बुद्धि का विषय होता है एक बुद्धि का विषय ध्यान देंगे जैसे अयम घटा इस बुद्धि का विषय क्या है घट अब कितनी बुद्धि हुई एक ही बुद्धि हुई ना तो एक बुद्धि का विषय क्या है यहाँ पे घट है तो गकार औकार वर्ण तो कितने हैं तीन है तो अलग अलग तीन बुद्धियाँ होंगी ना तीन वर्णों को विषय करने वाली अब जब क्या है कि ध्वनि का उच्चारण समाप्त तो हो जाएगा तो बाद में फिर क्या होगी एक बुद्धि होगी है ना न एक है नहीं? एक है चाहे तीनों के समूह के लिए कहिए फिर बाद में क्या होगा एक है ये बुद्धि हो गया तो एक बुद्धि जिसके लिए होगी वो क्या होगा स्फोट होगा वो क्या होगा हाँ और उसमें जो है ना ये वर्ण आदि सभी वो आरोपित होते हैं है ना तो अब क्या है की क्या बताया स्फोट कितना होता है एक होता है तो उसको विषय करने वाली बुद्धि कितनी होगी तो कहते हैं कि एक क्या है अकर? एक बुद्धि एक बुद्धि का विषय वह एक पद एक बुद्धि का विषय तथा एक प्रश्न से आक्षिप्त कर एक प्रश्न से उपस्थित होने वाला एक प्रश्न होगा मानस प्रश्न मानस प्रश्न से उसका बूढ़ होगा एक प्रश्न से उपस्थित होने वाला भाग रहित क्रम रहित तथा वर्ण रहित होता है कैसा होता है वो भाग रही थे मतलब जिससे ये जो ध्वनियात्मक है ना ध्वनियात्मक पर जो वह गतार औकार विसर्ग इसके तीन भाग आप कह सकते हैं तो इस स्पोर्ट में कोई भाग नहीं होता है और इस स्पोर्ट में कोई क्रम नहीं होता है गतार के बाद उकार उकार के बाद विसर्ग ऐसा जो क्रम है वो क्रम किसमें है वर्ण में स्फोट में कोई क्रम नहीं।, नहीं है और स्पोट वर्ण रूप नहीं है स्पोट वर्ण रूप नहीं है है ना तो वर्ण रूप नहीं है यह जरूर है कि इन वर्णों के द्वारा क्या है स्पोर्ट बुद्धि में अविगत होता है मतलब वर्णों के द्वारा वर्णों के द्वारा स्फोट बुद्धि में अव्यक्त होता है जब वर्णों को सुनते हैं तब अर्थबोधक स्फोट बुद्धि में उपस्थित हो जाता है अर्थबोधक स्फोट किसमें उपस्थित हो जाता है बुद्धि में तो जो स्फोट होता है वो कहते हैं देखो वह एक पद कौन स्फोट रूप पद एक बुद्धि का विषय होता है एक प्रश्न के द्वारा उपस्थित होता है मानस है है भाग रही होता क्रम रहित होता है और वर्ण नहीं है वर्ण तो धुनियात्मक शब्दों में है बोध दम कर फिर यह बुद्धि क्रिया बुद्धि में स्थित कौन स्फोट बुद्धि में स्थित होता है तथा देखना जो अर्य गो प्राणी का बोधक जो स्फोट है गो प्राणी का बोधक जो क्या है स्फोट है वो गकार विसर्ग रूप है क्या निजे अलग है ना, ना। तो वही बताते हैं कि अंत वर्ण प्रत्यय व्यापारों पर अंतिम वर्ण के ज्ञान रूपे व्यापार से उपस्थित होने वाला गकार औ विसर्ग यहाँ अंतिम वर्ण क्या है विसर्ग तो अंतिम वर्ण प्रत्ये प्रत्यय शब्द है ना प्रत्येक से ज्ञान अंतिम वर्ण के ज्ञान रूप व्यापार ज्ञानी व्यापार है ज्ञानी कार्य है अंतिम वर्ण के ज्ञान रूप व्यापार से उपस्थित होने वाला कौन स्फोट चतुष्पाद प्राणी शासनालीमान चतुष्पाद तो प्राणी की साव को उपस्थित करने वाला कौन है स्फोट है तो स्पोट जो है ना और स्फोट कब उपस्थित होगा अंतिम वर्ण के ज्ञान रूप व्यापार से उपस्थित होगा उनकी लगी स्फोट बुद्धिगत होता है तथा अंतिम वर्ण के अंतिम वर्ण के ज्ञान रूप व्यापार से उपस्थित होता है और देखेंगे परत प्रकार से दूसरे के प्रति या दूसरे को दूसरे को बोध कराने की इच्छा से दूसरे को दूसरे को प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रतिपादन करने का मतलब बोध कराना दूसरे को बोध कराने की इच्छा से वर्णों दूसरे को बोध कराने की इच्छा से कहे जाने वाले कहे जाने वाले कौन वर्ण दूसरे को बोध कराने की इच्छा से, तो से आप क्या कहेंगे वर्णी को कहेंगे तो दूसरे को बोध कराने की इच्छा से अब धी मान करते कहे जाने वाले कौन है वर्ण और क्या भी सुरमाणी और श्रोताओं के द्वारा सुने जाने वाले श्रोताओं के द्वारा सुने जाने वाले कौन है वर्ण श्रोताओं के द्वारा सुने जाएंगे और कौन वर्ण और कहे कौन जाएंगे वर्ण क्यों कहे जाएंगे दूसरे को हाँ दूसरे को ज्ञान कराने की इच्छा से कहे जाने वाले तथा श्रोताओं के द्वारा सुने जाने वाले वर्णों के द्वारा वर्णों के द्वारा और है ना फिर वाक्य की समाप्ति में इन वर्णों के द्वारा प्रतीक होता है कौन प्रतीक होता है स्पोट है ना हाँ प्रतीक होता ऊपर आया था कि अभिव्यक्त होता है निर्भाष था ना कहा अभिव्यक्त होता है दुखी भी है ना तो स्फोट इन वर्णों के द्वारा प्रतीक होता है तो वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होता है इसे वर्णों का वहां था अब देखो तो इसमें कुछ और देखेंगे कैसे अनादि अनादिविधया अनादिवहार की वासना सही झुकते वाघ व्यवहार के वाघ व्यवहार की वासना वाक व्यवहार मतलब जो वाणी से व्यवहार रात दिन करते हैं इसको क्या कहते हैं वाक व्यवहार अब कोई भी बिना वासना के बिना संस्कार के नहीं होता तो ये वाघ व्यवहार भी कैसे चल रहा है वासनागी तो अब ये वाघ की वासना ये कब से है तो अनादि है तो वासना से युक्त क्या है लोक बुद्धि लोक बुद्धि का के लोगों की बुद्धि मनुष्यों की बुद्धि है ना लग गया तो अनादि अनादिद्यवहार की वासना से युक्त कौन है लोक बुद्धि तो लोक बुद्धि के द्वारा लोक बुद्धि के द्वारा सिद्धवत कर थे नित्य के समान सिद्धवत का क्या थे नित्य के समान समय थे सदृश व्यवहार की परंपरा से सदृश व्यवहार की परंपरा समझे जैसे कि आपने किसी से सुना था घटाअस्थि तो आप भी वैसे बोलते है घटाअस्थि पटास्थी जैसा सुना है आपके पूर्वज जैसा व्यवहार करते थे वैसे ही आप व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार की परम्परा तो ऐसी समान है तो समान व्यवहार की परम्परा से प्रतीत होता है कौन प्रतीत होता है इसको कौन-कौन सी होता है हाँ अब देखेंगे तो नित्य के समान नित्य के समान नित्य के समान कौन है वही सदृश व्यवहार की परंपरा क्योंकि हमेशा चलती रहती है इसलिए परंपरा को क्या कहा? नित्य के समान पंखी लगाएंगे दूसरे को गोद कराने की इच्छा से कहे जाने वाले तथा श्रोताओं के द्वारा सुने जाने वाले अठावी श्रोताओं के द्वारा सुने जाने वाले वर्णय वर्णों के द्वारा ही वर्णों के द्वारा ही अनादि अनादिवहार की वासना से लोक बुद्धि के द्वारा नित्य के समान सदृश व्यवहार की परंपरा से प्रतीत होता है सदृश व्यवहार की परंपरा से प्रतीत होता है कैसे दुख बुद्धि के द्वारा है ना अब सदृश व्यवहार की परंपरा नित्य के समान है नित्य के समान कौन है सदृश व्यवहार की परंपरा तो सदृश व्यवहार की परंपरा से प्रतीत होता है कैसे वर्णों के द्वारा है ना और अनादिवाद व्यवहार की वासना से युक्त कौन है लोक बुद्धि तो लोक बुद्धि के द्वारा क्या होता है सदिश व्यवहार की परंपरा। लोक बुद्धि से क्या हो रही है तो हाँ अनादिवाद व्यवहार की वासना से युक्त लोक बुद्धि से होने वाली निश्चित के समान सदृश व्यवहार की परंपरा। लोक बुद्धि से होने वाली क्या नित्य के समान सदीश व्यवहार की परम्परा तो लोक बुद्धि से क्या होगी सदृश व्यवहार की परम्परा लोक बुद्धि ऐसी क्या होगी तो सर हाँ और सद्र व्यवहार की परंपरा नित्य के समान एकदम तो नित्य के सदा व्यवहार होता है कि लोग बुद्धि से होने वाले नित्य के समान सदृश व्यवहार परंपरा से प्रतीत होता है कौन प्रतीत होता है और किसके द्वारा साधन क्या है वर्ण है ना और वर्णों से और किसके द्वारा बीच में क्या आएगा माध्यम लोक बुद्धि से होने वाली सदृश व्यवहार की परम्परा वर्णों के द्वारा वर्णों से होगा और बीच में क्या माध्यम आएगा सदीश व्यवहार की परंपरा समझी लग जाएगी दूसरे को बोट कराने की इच्छा से कहे जाने वाले तथा श्रोताओं के द्वारा सुने जाने वाले वर्णों वर्णों के द्वारा या वर्णों से कर लेना वर्णों से वर्णों से अनाजी वाद की वासना से युक्त लोक बुद्धि से होने वाले नित्य के समान सदृश व्यवहार की परम्परा से होता है, है ना? तो बीच में क्या यह सदृश व्यवहार की परम्परा बीच में आया सदस्य व्यवहार की परंपरा से प्रतीक होता है अब अब भाग रहित होता है वर्ण रहित होता है क्रम रहित होता है ऐसा बताया गया है तस्गा संकेत बुद्धि का उसका प्रभाग संकेत बुद्धि से होता है तो यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे कि ये शब्द इस अर्थ का वाचक है अयम शब्द अस्य अर्थ से वाचिका कहते हैं ना घट शब्द घट अर्थ का वाचक है पट फट शब्द पट अर्थ का वाचक है दंड शब्द अर्थ का वाचक है तो अयम शब्द अस्य अर्थ से वाचिका ये शब्द इस अर्थ का वाचक है तो इस प्रकार से क्या कहते हैं इस प्रकार और यहाँ पर पाठ क्या है ना सत्य है सत्य से क्या लेना है यहाँ पर आपको कस्य है ना शब्द है क्या शब्द ऐसा लगाएंगे पंक्ति आप कि यह शब्द इस अर्थ का वाचक है इस प्रकार शब्द का विभाग शब्द का विभाग शब्द का विभाग विभाग विषय व्यवस्था यह शब्द इस अर्थ का वाचक है इस प्रकार शब्द की विषय व्यवस्था शब्द की विषय व्यवस्था का अर्थ है ये शब्द का ये अर्थ है विषय मतलब अर्थ इस शब्द का ये अर्थ है इस शब्द का यह अर्थ है तो यह शब्द इस अर्थ का वाचक है इस प्रकार शब्द का प्रभाग शब्द का प्रभाग या शब्द का अलग अलग अर्थों में प्रयोग प्रा विभाग का क्या हुआ अलग अलग अर्थों में प्रयोग शब्द की विषय व्यवस्था या शब्द का अलग अलग अर्थों अल� में प्रयोग संखिश बुद्धि के कारण होता है या यह शक्ति ज्ञान के कारण होता है इसके कारण हाँ शक्ति ज्ञान के कारण होता है स्फोट वर्ण रहित पद रहित क्रम रही थे और फिर भी ये जो इस शब्द का ये अर्थ है इस प्रकार शब्द का विभाग इस प्रकार शब्द का विभाग मतलब शब्द की विषय व्यवस्था अर्थात ये शब्द इस अर्थ का वाक्य है ऐसा विभाग यह शक्ति ज्ञान अच्छा। के कारण है किसके कारण है अच्छा अब ध्यान देंगे आप संकेत ज्ञान के कारण है आगे देखो एकतावताम एवं जातीय को करते इतने वर्णों का है अनुसंघरा का, का क्या होगा इतने वर्णों का एवं जातीय का करते कि इस प्रकार का और अनुसंगार अर्थ है मिलित रूप अनुसंगार अनुसंघार से क्या होगा मिलित रूप इसका इस अर्थ का वाचक है तो देखना ये गकार ओकार विसर्ग इनका मिला हुआ जो रूप है वो ई सर्थ का वाचक है मतलब शासनादी वाले प्राणी का वाचक है शासनादी वाले प्राणी का वाचक कौन है इनका मिला हुआ रूप अब इसको आप ऐसा समझेंगे क्या शब्द है आपका एकतावताम एक बताम अर्थ है इतने वर्णों का एकतावताम का खर्थ हुआ इतने वर्णों का एवं जातीय का आकार है कि इस प्रकार का अभिव्यक्त होने वाला स्फोट एवं जातीय का इस प्रकार अभिव्यक्त होने वाला स्फोट स्फोट कहाावता एवं जातीय का था था इस प्रकार बुद्धि में इस प्रकार बुद्धि में स्थित स्फोट एवं जाति का इस प्रकार बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला स्फोट एवं जाति का कार्य हुआ इस प्रकार बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला स्फोट एक सर्थस्वाच का इस अर्थ का वाचक है ध्यान देंगे एक वर्णों का एवं जाती का अर्थ है कि एवं जाति का है कि इस प्रकार का बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला इसको इस प्रकार का बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाला एवं जाति का कर्त इस प्रकार का और अनुसंघारा करो मिला हुआ रूप अर्थात स्कूट अनुपंग मिला हुआ रूप तो इतने वर्णों का इतने वर्णों का इस प्रकार अभव्यक्त होने वाला बुद्धि निष्ठ स्ट इतने वर्णों का एवं जाति का अनुसंधाना इस कारण बुद्धिष्ठ स्फोट इतने वर्णों का इस प्रकार अभिव्यक्त होने वाला बुद्धिष्ठ स्फोट इस, इस, इस अर्थ का वाचक है इस अर्थ का वाचक है ऐसा तो जो है ना ये विषय की व्यवस्था होती है तो बुद्धिमित स्फोट वाचक बनता है अब वो वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त होता है आप भी जब वाचक जो होगा आगे देखेंगे संकेत तो जिन वर्णों से अभिव्यक्त होता है ना स्फोट अर्थ का वाचक स्फोट जिन वर्णों से अभिव्यक्त होता है उन वर्णों का संकेत माना जाता है या उन वर्णों की शक्ति मानी जाती है उन वर्णों की अर्थ का बोधा विस्फोट जिन वर्णों से विवृत्त होता है उन वर्णों की शक्ति मानी जाती है उन वर्णों का संकेत माना जाता है देखना संकेत तो संकेत मतलब शक्ति संकेत बुद्धि करते शक्ति ज्ञान संकेत करते शक्ति पद पदार्थ यो इस तरह अभ्यास रूपा पद और पदार्थ में परस्पर की अभ्यास रूप है या पद और पदार्थ में परस्पर की प्रती रूप है तो अब देखिए जिस रज्जु में सर्प का होता है या रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है तो ऐसा मिश्रण है कि इसका शब्द अर्थ और प्रत्यय का इसमें एक में दूसरे का अभ्यास हो जाता है या एक में दूसरे का आरोप हो जाता है है ना तो आरोपा अभ्यास का अर्थ है आरोप या प्रतीति ऐसा तो अब ध्यान देगा संकेत क्या है पद और पदार्थ का इतने तरह अभ्यास रूप एक में दूसरे की प्रति के रूप इसम का अर्थ है कि मूलक मूलक कौन संकेत जो क्या है आपका वेदांग है ना शिक्षा अर्थ निरुक्त निरुक्त तो बताता है इस पद की शक्ति इस हथ में इस पद की शक्ति इस हथ में और जो मुक्तावली पढ़े तो है तो प्रति ग्राम व्याकरण पूरा लेना है तो पूरा लेना लेना है है है ना ये ध्यान देंगे स्मृति से व्याकरण स्मृति ले लो नृत् स्मृति ले लो स्मृति ने जब कहा कि पद पदार्थ का एक पद और पदार्थ की एक में दूसरे का आरोप रूप पद और पदार्थ का एक में दूसरे का प्रती रूप संकेत स्मृतिमूलक निरुक्त आदि मूलक है कि सद भी कह सकती है की पद और पदार्थ का एक में दूसरे का अध्यास रूप संकेत निरुक्त आदि स्मृति मूलक है ऐसा जो या शब्द है जो या शब्द है वही या अर्थ यानी जो या शब्द हमने बोला वही है जो शब्द हमने बोला है वही अर्थ है एक दूसरे का सामान्यतः समझाने के लिए लोग तो बोलते हैं। जो शब्द हमने बोला है वही तो एक दूसरे का गया हो रहा है जबकि कहना चाहिए जो हमने बोला मतलब जिस अर्थ का वाचक शब्द हमने बोला जिस अर्थ का वाचक शब्द हमने बोला तो उस वाचक का वाच ये अर्थ ऐसा तो कोई नहीं कहेगा जिस अर्थ का वाचक शब्द हमने बोला तो उस शब्द का वाद किया ऐसा नहीं रहेगा बल्कि यही रहेगा कि जो यह शब्द हमने बोला वही अर्थ है जो हमने बोला वही है क्या है तो जो बोला वही तो वह दूसरा क्या है तो बोला कुछ है कुछ बोला शब्द है तो ये क्या है इसी तरह का संकेत है नद और पदार्थ का परस्पर पद और पदार्थ का परस्पर में अभ्यास रूप संकेत निरुपीमूलक है तो कैसा उसको स्पष्ट करते हैं स्पष्टीकरण के लिए जो शब्द है वही अर्थ है और जो या अर्थ है वही शब्द है या जो अर्थ है वही शब्द जो या अर्थ है वही शब्द है एवं इस प्रकार परस्पर में रूप संकेत है, परस्पर में रूप संकेत होता है, परस्पर में आरोप रूप संकेत होता है एवं इस प्रकार ये कौन ऐसे कौन शब्द अर्थ और प्रत्यय इस प्रकार ये शब्द अर्थ और प्रत्यय एक में दूसरे के आरोप होने से या एक में दूसरे की प्रती होने से लगाइए इतरे अभ्यासाद कर एवं इस प्रकार इतरेतरासाद कर एक में दूसरे का अभ्यास होने से या एक में दूसरे का आरोप होने से ऐसे शब्द नब्द अर्थ और प्रत्यय ये मिश्रित रहते हैं मिले हुए रहते हैं है न मिली हुए कब रहेंगे जब एक में दूसरे का आरोप होगा एवं इतरे अभ्यास इस प्रकार एक में दूसरे का अभ्यास होने से ऐसे शब्दार्थ प्रत्याय ये शब्द अर्थ प्रत्यय संकीर्णा करते हैं निश्चित रहते हैं मिले हुए रहते हैं तो उसको बताते हैं उदाहरण से गौ ये शब्द है और गौ ये अर्थ है और गौ ये ज्ञान है तो शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों क्या हो गया तो, तो मिला जुला सब हो गया है न गौ ये शब्द है गौ ये अर्थ है गौ ये ज्ञान है तो पहले गौ ये शब्द है तो यहाँ शब्द किसको कहा गौ अर्थ का बोधक शब्द और गौ ये अर्थ है यहाँ गौ शब्द किसको कहा शास्त्रादी मान प्राणी और गोवीय वृत्ति के लिए गवाकर वृत्ति के लिए कहा अच्छा तो मिला रह रहता है तो अब लोक में जो ए, अलग अलग तो लोग विश्लेषण करके ध्यान नहीं देते ना नहीं। तो वो ये मिला हुआ का है या ये शाम प्राप्त भाग है जो इनके प्रकृष्ट विभाग को या इनके जो सम्यक विभाग को जानने वाला है तो वो सभी को जानने वाला है जो इनके प्रकृष्ट विभाग को जानने वाला है इन सभी को ठीक ठीक जानने वाला है सर्वपदेशु क्या अस्थि वाक्य शक्ति अर्थ बोधक शक्ति किसमें है स्पोर्ट में बताई गई अर्थ बोध अच्छा अर्थ का बोध कराने वाला कौन है स्पोर्ट है अब कहते हैं क्या वाक्य शक्ति सर्वपदेशु अस्थि और वाक्य की शक्ति या वाक्य की अर्थ बोधक शक्ति वाक्य अर्थ का वाक्य वाक्यर्थ का बोध कराएगा ना तो कहेंगे वाक्य की वाक्यर्थ बोधक शक्ति वाक्यर्थ वो दक शक्ति किसकी होगी वाक तो वाक्यार्थ का बोध वाक्य करेगा तो वाक्यर्थ बोधक शक्ति किसकी होगी कि तो बताते हैं वाक्य की वाक्य की वाक्य शक्ति समझे की वाक्यार्थ बोधक वाक्य की शक्ति या वाक्यार्थ बोधक शक्ति सभी पदों तो में रहती है वाक्य की वाक्यार्थ बोधक शक्ति किस में रहती है क्योंकि सभी पद मिलाकर कर के सभी पद मिल करके ही तो वाक्यर्थ का बोध कराते है सभी पद मिलकर के ही वाक्य बोध कराते हैं तो वाक्यर्थ को दिखा किसमें रहेगी सभी सभी पदों में वाक्या किसमें रहेगी सभी क्यूँकी सभी पद मिलकर ही वाक्यार्थ का बोध कराते हैं सभी पद से मतलब एक वाक्य के अंतर्गत पृप्त होने वाले सभी पद सभी पद से क्या लेना है एक वाक्य के अंतर्गत प्रीप्त होने वाले सभी पद तो कहते हैं वाक्य की वाक्यर्थ को दश शक्ति सभी पदों में रहती है इसको समझाते हैं की वृक्षा इक्त कि वृक्ष ऐसा कहने पर अस्थि यह ज्ञात होता है जैसे किसी ने कहा वृक्षा तो क्या मतलब हुआ अस्थि hmm. किसी ने कहा घटा है तो क्या मतलब हुआ कि वृक्षा ऐसा कहने पर अस्थि यह प्रचित होता है अस्थि यह प्रचित होता है तो अब जो हुआ अच्छा अब इसको और समझाते हैं न सत्ता पदार्थों की विचरती कि पदार्थ सत्ता का भी विचार नहीं करता है ध्यान ले वृक्ष ऐसा कहने पर क्या प्रतीक होता है अस्थि अस्थि का मतलब सत्ता अस्तित्व तो, अस्थि का मतलब अस्ति तो का? तो अस्ति का सक्ष़ाओ? सक्ष़ाओ क्या है अस्तित्व या सत्ता सिक्का वृक्ष का तो अस्थि कहने से सत्ता प्रतीक हुई वृक्ष का सर्व सत्ता सदवाओ सदभाव समझते हैं वर्तमान का विद्यमान का सत्ता कर से क्या है विद्यमान का अब यहाँ पर देखेंगे वाक्य की असबोधक शक्ति सभी पदों में है तो वृक्ष वस्ती दोनों में है अब कहते हैं की वृक्ष ऐसा कहने पर अस्ति ये प्रतीत होता है क्यों प्रतीत होता है कैसे क्योंकि पदार्थ सत्ता का विचार पदार्थ सत्ता का विचार नहीं करता है मतलब पदार्थ सत्ता को छोड़ कर नहीं रहता है पदार्थ सत्ता को छोड़कर यदि पदार्थ सत्ता को छोड़ कर रहे वृक्ष सत्ता को छोड़ के रहे तो वृक्ष कहने से अस्थि प्रती होगी यदि कोई भी पदार्थ अपनी सत्ता को छोड़ कर रहे तो वृक्ष कहने से सत्ता की होगी अस्थि प्रकार तो वृक्ष कहने से तो कोई भी बाजार सत्ता को छोड़कर नहीं रहता इसलिए कोई भी पद कहने पर इसकी प्रतीति होती है आगा। ठीक है ठीक बात बताइए भंकी वृक्ष ऐसा कहने पर अस्थि या प्रतीक होता है क्योंकि कोई भी बाजार सत्ता को छोड़कर नहीं रहता है अब देखो सत्ता न ही असाधना या अस्थि ही ए वर्ष में ले लेना असाधना साधारण कर प्रकार कारक तथा और उसी प्रकार उसी प्रकार कारक के बिना क्रिया होती ही नहीं है कारक के बिना कोई क्रिया होगी हाँधना साधन कर साधन के बिना कारक के बिना और कारक के बिना कोई क्रिया नहीं होती है जब कारक के बिना कोई क्रिया नहीं होती है तो क्रिया वाचक पद का उच्चारण करने पर किसका अध्ययन हो जाएगा ऐसे कुछ तो तो तो फिर क्या होगा हो हो जाएगा जाएगा क्यों कारक के बिना नहीं होती है इसे जब क्रिया है तो कारक का अध्याग हो जाएगा यो एन बिना अनुसन्ना सत्यन सत्यनिक आक्षिप के जो जिसके बिना असिध होता है उसके द्वारा उसका आक्षेप हो जाता है जैसे पीना तो रात्रि भोजन के बिना अवसिध होता है तो पीना पीनत किसका आक्षेप हो जाएगा? जाएगा अब क्रिया जो क्रिया क्रिया जो है कारक के बिना अवसिध है तो क्रिया के द्वारा किसका आक्षेप हो जाएगा कारक का वही बताते है पंक्ति तो लगाये की क्रिया हाँ क्रिया कारक के बिना होती ही नहीं है क्या कथा और उस प्रकार पचती ऐसा कहने पर किसका आक्षेप हो जाएगा कारकों का और पचती ऐसा कहने पर सभी कारकों का आक्षेप हो जाता है सभी कारकों का क्षेप हो जाता है क्योंकि जो कचती है ना तो कर्ताक का आक्षेप होगा ही कर्ता के बिना जो प्रक्रिया नहीं होगी इसी प्रकार किसको पता था कर्म के बिना भी, भी नहीं होगी और साधन करण के बिना भी, भी नहीं होगी तो क्रिया कहने पर कारकों का आक्षेप हो जाएगा सभी कारकों का आक्षेप हो जाएगा जिससे अपेक्षित कारक है हाँ अक्षेकार का नाम आप छे का जाता है तो अब ध्यान दे देंगे तो किस प्रकार हो सकता है चैत्र चैत्र और अग्निना चैत्र चैत्र अग्निना और ऐसा हो जाएगा ना तंडुल्वारा तंडुल तो का कथन होगा तो नियम आत्मोनवादा की नियम के लिए सभी कारकों का कथन हो रहा है ध्यान देने क्रिया कहने से ही सभी कारकों का आक्षेप होता है तो फिर जब क्रिया कहने से ही सभी कारकों का आक्षेप होता है तो वाक्य में केवल क्रिया का ही प्रयोग करना चाहिए सभी कार्यक्रम का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि कोई कहे तो वाक्य अनुवादा करके कथनम वाक्य में सभी का कथन नियम के लिए है किसके लिए कि जब जैसे प्रचाती तो चित्र प्रचाती मतलब उस समझ वहाँ सही की रहा है दूसरा कोई ऐसा तो नियम हो गया नियम समझते हैं मतलब वे नीमा दिद्र, प्राप्त नीमा पक्षी कह सके नियम ऐसा है जैसे ग्रीन गृहिहती नियम मिली है ना गृह का अवघात करता है अवघात कहते हैं कूटने को तो अब क्या है की वस्तु विमोचन किसी भी प्रकार कर सकते हैं आप नक विगलन से भी कर सकते हैं और क्या है कि ऐसे रगड़ करके भी कर सकते हैं तो वहाँ पर जो है ये जो वाक्य है ना वेद वाक्य की गृह मोहनती गृह का अवघात करता है तो अब अवघात करता है अवघात क्यों करता है के लिए, तो जब प्रकार का भी किया गया मतलब तो उस प्रकार ही करना चाहिए और विधि अत्यंत माप्त होगी जी अत्यंत प्राप्त होने पर होती है मतलब के वेद का होगी जी अज्ञात का बोध कराने वाला वेद का भाग क्या कह रहा था दीदी स्वर्ग काम वेद स्वर्ण कामों स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य याद करे तो यहाँ पर स्वर्ग का साधन क्या प्रतीत होता है याद स्वर्ग का साधन याद है ये किसी लौकिक प्रमाण से सीध है लौकिक प्रमाण से ज्ञात थे ना तो प्रत्यक से ज्ञा था ना ही अनुमान से न सात्य अनुलब्धी किसी प्रकार से गया थे नहीं है तो अज्ञात जो है ना किस स्वर्ग का साधन याद है कि अज्ञात से तो अज्ञात डेढ़ लाख को क्या कहते हैं विधि विधि तो स्वर्ग काम की विधि हो गयी कैसी विधि हो गयी ये अपूर्धि हो गयी अपूर्धि अज्ञात कर... अर्ध का पूर्वक होती पूर है ना आहरा संध्या मुकाशिफ ये सभी कैसी विधिया हो गई अपूर्व विधियाँ हो गयी अब ध्यान देना और फिर जब आया ना ग्रीन ओहन की अवघात करता है अवघात किया जाता है कुष्ठ विमोचन के लिए कुष्ठ विमोचन तो प्रकार अंतर से भी प्राप्त है तो ये तो ये अज्ञात मतलब अज्ञात कर सीधान कर रही बे ओवं तो ये अपूर्वी नहीं होगी बल्कि यह क्या होगी की भाई ये जब याद के लिए आपको शडल चाहिए तो अवघात ही करना चाहिए किसी प्रकार से कुश विमोचन नहीं करना चाहिए ऐसा नियम हो जाता है नियम होता है जैसे की अष्टोग्रासा मुझे जो आता है ना खाना पीना तो क्या है अष्टोग्रा मुख्या ये क्या है ये नियम है। क्या ये ये मुनिया नियम बन गया अभूर्विंग निय। होती है तो यहाँ भी कि मतलब क्रिया कहने से जब सभी कारको का आक्षेप हो जाता है तो वास्तव में सभी कारको का कथन क्यों किया जाता है क्योंकि नियम के लिए भाई अमुक व्यक्ति ही कर पता रहा दूसरा नहीं पता रहा है ना ऐसा हम क्रे किया तो गया निमार्थो अनुवादा के नियम के लिए वाक्य में सभी पदों का कथन किया जाता है नियम के लिए वाक्य में सभी कारकों का कथन अब देखो कर्ककरण कर्म नाम चैत्राग्नि तंडुलान कर्ता करण और कर्म कर्ता जैसे आग से पकाएगा तो आग क्या हो जाएगा करण है अच्छा और तंडुल को पकाएगा तो तंडुल क्या हो जाएगा नहीं। नहीं। कर्म अब ध्यान देंगे ने? कर्ता कर्म करण चैत्रि तथा तंडुल इन सभी कारकों का कथन अनुवादा कर है कथनम कर्ता कर्म करण अर्थात चैत्र अग्नि और तंडुल इन सभी कारकों का वाक्य में कथन नियम के लिए यहाँ चैत्र भी पका रहा है दूसरा नहीं पका रहा है अग्नि से ही पका रहा है और किसी प्रकार से पका नहीं रहा है तंडुल को ही पका रहा है और रुपी रोटी को पका नहीं रहा है अब दृष्टम क्या वाक्या से पद रचनम कहते वाक्य के अर्थ में पद की रचना क्या वाक्य के पद और वाक्य के अर्थ में पद की रचना लिखी जाती है मतलब एक ही पद पूरे वाक्य का अर्थ कहता है एक ही पद पूरे वाक्य का अर्थ कहता है छंदो अध्य जब मना है ये है ना तो छंदो अध्य वाक्य है छंदा छंदी छो है वेद का वाचक है यहाँ वेदांग जो छंद है ना अनुष्ठ पृष्ठ पृथ्वी वो अनुस्तुपुस्तुप वगैरह जो छंद है वो नहीं वेद बाबा का छंद है तो यहाँ पर छंदो अध्य अर्थ है वेदाध्यन करता है तो छंदो अध्य वाक्य है अब इस वाक्य के अर्थ का कौन सा पद है श्रोतृ छंदो अध्य श्रोतृंदो्य अच्छा पाणी को सूत्र लिख दिया यहाँ एक तरह से वाक्य के अर्थ में पचास क्या और वाक्य के अर्थ में पद की रचना देखी जाती है पद क्या श्रोतिया अर्थ में है वाक्य वाक्य तो के अर्थ में है। तो पद की रचना देखी जाती है और जीवती प्राणान धार्य तो जीव प्राणे रातु है तो जीवती का धारण करता है, को कर है। जब इस वाक्य का अर्थ इस वाक्य के अर्थ का बोधक कौन सा पद है तो कहते वाक्य के अर्थ में इस पद की रचना है जीवती पद की रचना है जीव प्राण धारण रातु है तो वाक्य के अर्थ में किसकी रचना है पद की पद की रचना है के पद की रचना देखी जाती है व्यक्ति तथा पदम प्राविभाज्य व्याकरणीय क्रिया वाचक वा कारक वाचक वस्त्र कार्य पद पदार्थ और पद और नहीं पद वाक्य पद वाक्य और मध्य करना पद और वाक्य के मध्य में क्या कहेंगे पद और वाक्य के मध्य में पदों का समूह ही वाक्य होता है जब पदों का समूह ही वाक्य होता है तो अर्थ हो जाएगा पद और वाक्य के मध्य में ठीक मध्य में पद और वाक्य के मध्य में अच्छा ये वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है वाक्य में पदार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है वाक्य में पदार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है जैसे घटा अब वो अस्थि नष्टा भविष्य कुछ पता चलेगा अब जब वाक्य प्रयोग कर रहे हैं घटा अस्थि घटा नष्टा घटा भविष्य तो स्पष्ट बोल अर्थ होगा की वाक्य में पदार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है वाक्य में पदार्थ का स्पष्ट बोध होता है वाक्य में पदार्थ का स्पष्ट बोध होता है मतलब वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किए गए पद का अर्थ क्या तो बताएंगे वाक्य में पदार्थ का स्पष्ट बोध होता है लग जाएगा मतलब वाक्य के अंतर्गत पद वाक्य के अंतर्गत पद का प्रयोग करने पर पदार्थ का स्पष्ट होता है लग गया की वाक्य में पदार्थ का स्पष्ट होता है तथा कर उस कारण से उस कारण से पदम व्याकरण नियम कि पद का करते प्रकृति प्रभाज्य विभाग करके इसलिए प्रत्यय का विभाग करके पदम व्याकरण नियम पद का व्याख्यान करना चाहिए है पर विभज्य प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके और पदम व्याकरण नियम करके पद का व्याख्यान करना चाहिए तथा उस कारण से प्रकृति प्रत्येक का विभाग करके विभाग करना चाहिए कि वह प्रियावाचक है अथवा कारकवाचक है क्रियावाचक है अथवा कहते हैं अथवा कारकवाचक है कुछ पद ऐसे होते हैं की वो क्रिया से वो क्रियावाचक भी होते हैं और कारकवाचक भी होते हैं एक जैसे रूप बनते हैं उसके लगाओ में और आगे शुभ व्यक्तियों में तो विभाग करके जानना चाहिए पंक्ति लगाइए कहते हैं कि वाक्य में पदार्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है उस कारण फिर प्रदे प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके पद का अः व्याख्यान करना चाहिए का व्याख्यान की मुख्य क्रिया वाट्य है या कारक वाट्य है उदाहरण से आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कौन सा उदाहरण आपको मैं बताऊँ जैसे भगवती घट भगवती घट भगवती है न तो भगवती यहाँ पर कैसा पद है चक है भवती भिक्षाम देही तो यहाँ पर क्या है आप भिक्षा को सुने तो यहाँ पर क्या हो गया कारक कारकवाचक तो प्रकृति प्रत्यय का समझना चाहिए यहाँ ये प्रत्यय आया तथ्य प्रत्यय आएगा तो बहुत बन जाएगा भू ताती और वहाँ पर क्या है कौन सा प्रत्यय आया इसे प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके जानना चाहिए ये क्रियावाचक पद है अथवा कारकवाचक पद है ऐसे और भी पद हैं जिनके वाचक और कारक कारकवाचक में एक जैसे रूप बनते हैं अभी हमने कौन सा पद बताया आपको दो और भी ऐसे बहुत पद है इसमें दिया है आगे अश्वाश जो है ना, ना, ना, ना स्वस्थ तातु है न उसके भी क्या आया है की मध्यम पुरुष एक दशन में बन जाएगा स्वास्थ्य लेके हुए था ओम पौन वोनमील ऊनाये में